नमस्कार मैं अर्चना चावजी आप सभी का स्वागत करती हूं आइए आज देवेंद्र पांडे जी के ब्लॉग बेचैन आत्मा से एक गीत सुने शीर्षक है आयोरे बसंत चहु और में धूल उड़ी आमुआ में झूले आयुरी बसंत आयुरी बसंत कोयलिया कुयलिया करे मनवा का धीर धर चनवा के ता केला चको आयु रे बसंत चहु आयु रे बसंत जहू कलियन मे मधुप मगन कलियन में पवन मदन कलियन में मधुप मगन गलियन में पवन मदन, भोरिये में दुखे आयुरे बसंत चहुओ आयुरे बसंत चहु धरती में पात पात्र अंबर में धूल उड़े आमुआ में झूले बो आयु ही पर सं आयु पर सनंदिर चलू आयु ही परसन